राज्य में जिसकी अपनी अमान वही रा पाता है मान श्रृष्ट नियम में तो ही ईश्वर ही है सबका स्वर था राज्य में जिसकी अपनी अमान वही राजा पाता है मान जनता के इच्छा से लेकर नर बनता नर रा सदा जो रखता इतना ध्यान वही राजा पाता है मान प्रजा शेष पर लेती है जब राजा का अधिकार तो राजा के सिर पर भी है पूर्ण प्रजा का भार प्रजा को जो समझे संतम वही राज पाता है मान कहने को राजा राजा है सिर पर उनका बस वास। लेकिन वास्तव तो में राजा है सदा प्रजा का दास हृदय में हो जिसके यह ज्ञान वही रा पाता है मान समझे जो घमंड में राजा प्रजा वर्ग को नीच तो मोहन संबंधन रहता दोनों दल के भी समझता जो यह सत्य महान वही रा पाता है मान वही जा पता है मान गुरुवर के वह वाक्य सुन मुदत हुए रघुनाथ कृतज्ञता के, के रूप में झुका दिया निजमात इस प्रकार मुनि राजनीत देते थे व्याख्यान राजनीत कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान राम राज्य का बज गया डंका ओर दशरथ से भी बढ़ गई दशरथ राज किशोर हम कहते हैं जो राज कथा इसका उन्नति अवसर था रघुकुल नंदन के शासन कारवि तब काल पर था जनता के कारण जिसुख का बलदान किया था राजा ने सीता से प्यारी नारी को बनवास दिया था राजा ने राजा जननियों के सहित राज जननियों के सहित गुरुवर नीत निधान सिंगे ऋषिके उन दिनों घर पर थे मेहमान इधर राम का नित्य है होता था दरबार करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक लाता था वह सभा में पूर्व संवाद आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अतिक्लेज खुद सोच रहा था दरमुख वह कैसे संवाद सुनाऊ मैं कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर वह वज्र गिराऊ मैं, मुंह जभी खोलता हूं अपना तो हृदय मना कर देता है रखता हूं मुंह को बंदे अगर कर्तव्य खबर तब, तब है अच्छा दासत्य प्रणाम तुझे आगे यह काम न करना है अब तो हूँ आज्ञा बंधन में आज्ञा का पालन करना है छाती तू पत्थर की हो जा तब बोलो मैं उन बोलों को नाड़ी तो घोर घटा बन जाम तब बरसाऊँ उन ओलों को माता तुम मुझे क्षमा करना अपनामत नहीं सुनाता हूँ तुम जिस प्रकार सत पर ऋण हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ इस भांत हृदय बलवान बनाम पर सद में अनुचर बोल उठाम राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कापा फिर कुछ डोल उठा फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए मुझे एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बहन आगे फिर रुके भरे नीर से नैन दशा देख कर दो तके बोल उठे श्री राम कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम तुम तो हो सभा दूत भाई दैनिक खबरें लाने वाले एकांत समय के फिकरे हैं सबको को भ्रम पहुँचाने वाले यह सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़के है कारण इस समय अचानक है मेरी छाती भी फड़की है वह मांग फड़कते हैं सारे बेचैनी बढ़ती जाती है ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कुछ हो प्रकट जरूर करो एकांत समय में राम सुने इस भेदभाव को दूर करो रोते रोते दूत तबल लगा सुनाने हाल खेर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल हल बोलापुर वासियों में उठा प्रश्न महान जिसका रघुराज से है संबंध प्रदान रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में बस इसे बात का दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मण के गद्दी है तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है रैयते पहले है अपने घर राज करे राजा निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करे राजा संकट दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है बहुत संभाला राम ने संभाला नहीं शरीर छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर आखिर मुँह से निकल ही गए नाथ के हाथ देखा पल्लव समगिरे सीतापति रघुनाथ दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार हे भैया भरत सत्य ही है मैं कभी राज्य के योग्य न था वनवासी शासन क्या जाने वह कभी ताज के योग्य न था पर बीत गई सो बीत गई अब बिगड़ी बात संभालो तुम जो भार राम के सिर पर है भाई हो उसे उठा लो तुम हम वन प्रस्थान हम ब्रह्म प्रस्थ आश्रम ही अब नियमों सहित निभाएंगे सीता के साथ बनो ही में निज जीवन से बिताएंगे सुनता था राज चलाना मैं है एक खिलौना कर ले काम अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी के जाले का इस कारण भरत सुन रहे हो शासन ले लो रघुराई से जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से रोते रोते भरत ने दे अपनी राय सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय